उदित उपासना पहले कहा गया प्राण दृष्टि से और आदित्य दृष्टि से देह में प्राण है आध्यात्मिक प्राण दृष्टिया ओंकार का उपासना और आधिदेविक आदित्य दृष्टिया भी उदगित अवैव ओंकार का उपासना उसके पश्चात तो अभी कहा गया प्राण आदित्य दृष्टिया तो उपासना है रश्मि भेद दृष्टि करके अनेक पुत्र फलों उपासना कहा गया उसका एक मंत्र है पूर्वोत्तर ग्रंथोरस्य प्रदर्शन उत्तर पूर्वक अवतारे अवतरे व्याको पूर्वग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ की असंगति के असंगतिशंका करके दिखा करके आगे ग्रंथ आरंभ करते भगवान भाष्यकार अथ खलु य इत्यादि प्राणाव प्रणव उदीथ एक दर्शन मुक्त तलम प्रणव ही उद्गीते है, उद्गीते है कहा गया। उद्गी उद्गित प्रणव प्रणवोदीदर्शन उत्तर ते अथु य उदीत स प्रणव यणव स उदीत होत्री सदना दुरुदगीतमती फलका जो उपासन करता एक ऋग्वेद तो। में प्रणव कहा गया में उसको कहा गया। एक ही समय कोई दोष हुआ त्रुटि हुई उसको अनुसमारति उसका मिलन कर देता है क्षत्रो को जैसे चिकित्सा के द्वारा ठीक कर देते है कोई उसमें क्षत हुआ दोष हुआ उसके निवृत्ति कर देता है होती होती है, होता जहाँ रह करके तुटि करता है स्थान जो तो यहाँ केवल स्थान नहीं लेना होता संबंधी कर्म से कर्म जो इस उपासन करने वाले होता के कर्म से ही दुष्ट उदगीता का शोधन कर देता है में होता यथस्थ संसती तत्थान होता जहाँ रह करके करता है उस सदन यहाँ उसका अर्थ न सम्यक प्रवृत्ता होता संबंधी जो कर्म है सम्यक करने पर उसी के द्वारा ही दुष्ट उद्गाम का संशोधन कर देता है ठीक है वोटिशाधन क्यों तत्री तो स्थान का नाम है जैसे श्रुति में कहा गया है ऐसे ही स्थान क्यों नहीं लेंगे यथाश्रुतम श्रुतम ऐसे संका कंक नहीं दे सलम पलम तुम सक्यम केवल स्थान से पल प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसलिए के कर्म से कर्मणो अविशेषतो होता के कर्म से जो फल प्राप्त होता है दिखाते है से तत है मंत्र में हम दुरुद्गी दुष्ट उतम दो से तो उद्गान के उदन कृतम उद्गात्रा उद्गाता के द्वारा जो गान किया जाता है कोई यदि दोष हुआ सकर्मणी कृतम कर्म में क्या तो हुआ काम कर्म करते समय संपूर्ण अंग, कर, अंग में कोई वैकल्य नहीं होना चाहिए त्रुटि नहीं होनी चाहिए यदि त्रुटि है तो वो कर्म पूरा संपूर्ण फल नहीं देगा इसलिए जो दोष युक्त उद्गान का यहाँ संशोधन करता है होता संबंधी कर्म से तो अनुसमाहार अनुसमा तो अनुसंध्य अनुसंधान करता है शोधन करता है चिकित्सा धातु वैष्व में समीकरण करणम जैसे सर्जन को इच्छा क्षत तो हुआ चिकित्सा के द्वारा धातु वैष्व में क्या है समीकरण करके उसका मिलन कर देता है किसी प्रकार हईवा निपात निपातवयम अवधारण अतिशय फलकम क्रियापद संबद्य थे अमुस अवधारण अतिशयति क्रियापद अप्य शब्द स्थ वी निव ये दोनों निपात अवधारण अतिशय एवकार अतिशय है फल जिसका क्रियापद समाह के साथ संबंध होता है और एक अप्य शब्द है अप्य शब्दस्तु भावितया भावित नीत उगित अनुसमती दुष्ट उदाव दोसुतगा उदात्र स्वकर्मी क्षतम कर्म कुछ त्रुटि कथम अन्य निष्ठात अन्यतर नु अन्य फलम आहारक्यम इतना संख्या आह क्षतोह उदगाता कर्म होता के कर्म से उसका संशोधन होगा अन्य निष्ठा कर्म से अन्यत्र फल कैसे प्राप्त होगा ऐसा संख्या चिकित्सा एवं धातु वैषम्य समीकरण चिकित्सा से धातु वैषम्य होता है उद्घाता धातु वैषम्य का समीकरण होता है धातु में वात पीत कप से वैषम्य विषमता होने से ही रोग होता है और वैषम्य का समीकरण होता है चिकित्सा औषध से बने के द्वारा उद्गाता प्रणव उद्गित एक प्रादीक स्वकर्मण प्राप्त खात हौत्रात् कर्मण सम्यक प्रयुता प्रणवात्तिसंधद प्रणव उद्गित एक विज्ञान महात्म्या प्रणव रुद्गी इसके विज्ञान चिंतन के सामर्थ्य से प्रमादिक स्वकर्मणि प्राप्त क्षतम प्रमाद से कर्मों में कोई क्षत त्रुटि हुई होता के कर्म से समय के पर होने पर होता के प्रणब से उसको प्रतिसंध्या शोधन कर देता है आगे मंत्र है यमेव एव रिक इत्यादि इमेव इत्यादि संदर्भ से तात्पर्य आगे ग्रंथ का तात्पर्य भगवान भासेकर कहते हैं अथेदी उपासना सर्... के लिए उदीठ का एक अन्य उपासना में पुत्रादश्वर्क देश विषय उपासन उपदेशान अवसर प्राप्त पहले पुत्र अनेक पुत्र फलकहे आशी समुद्धि काम ऐश्वर्यादि फल है ये सब एक देशी विषय उपासना का उपदेश किया गया अभी अवसर प्राप्त होने पर ज्योतिषमादो अधिकृत ज्योतिष में एक सोमयाग सोमयाग में जो अधिकारी उसी के लिए उपासना समग्र ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए पहले ऐश्वर्य का एक देशी विषय उपासना कह गई यहाँ समग्र ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अधिदेव अध्यात्म विभागे अध्यात्म दृष्टिया उद्गित विषय उद्गित को ही विषय करने वाले ही उपासना जो पहले नहीं कहा इस ग्रंथ में को कहना चाहते हैं तत्र तद अंग उपासनम आदो विधता ये समग्र ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उपासन उसका अंगहूत तो उपासना पहले कहते ये हमे रीख रिक अग्नि श्याम यम, यम कांसे से पृथ्वी लना तेलिंग से पृथ्वी रिख है अग्निशा हे तदेत एक त्याम ऋचि जैसे ऋचा में आरूढ़ कर शामगान किया जाता है जैसे पृथ्वी रूप ऋचा में आरुढ़ है अग्नि तस्मा ऋचि अधूढ़ ऋचा में आरूढ़ शाम गान किया जाता है यम एव सा अग्नि रम तथ पृथ्वी है सा अग्नि अम दोनों मिलकर हो गया साम शाम तत्म पृथ्वी अग्न दोनों मिलकर के पृथ्वी रिख उसका अभिप्राय ऋचि पृथ्वी दृष्टि कार्य कार्या में पृथ्वी दृष्टि करके चिंता करना तथा अग्नि सामो इसका अभिप्राय श्याम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए रिचि यथा पृथ्वी ठीक है पृथ्वी ऋग दृष्टि अथवा पृथ्वी में ऋग दृष्टि नहीं ऋचा में पृथ्वी दृष्टि है पृथ्वी रि कहा तो ये संशय होगा ऋचा में पृथ्वी दृष्टि करनी अथवा पृथ्वी में ऋग दृष्टि करनी है तो पृथ्वी ऋग दृष्टि अथवा नेष्ठा इस नहीं है कर्म अंग से संस्कर्तव्य कर्म के अंग का संस्कार होगा कर्म के अंग यथा पृथ्वी दृष्टि अंतर वाक्य विता ऋचा में पृथ्वी दृष्टि पूर्व वाक्य में कही गई तथा अग्नि वाक्य में भी इतर अग्निदृष्टि सामने विधीये अग्निदृष्टि तभी कर्म के अंग साम का संस्कार होगा पूर्व देख पृथिव्या अप्रसिद्धमेशम के अग्नि प्रसिद्ध नहीं शंका करते कथम पृथ्वीअम पृथ्वी के से रिख अग्नि के, के, के तो उच्चते उत्तर देते रिग सामत्व तो सिद्ध उसका टिप्पणी ऐसे से उत्तर के समान है पृथ्वी समान एतस्यां में आरूढ़े अधिगतम उपरी भावित पृथ्वी में अग्निस्थित है वसाम जैसे आधार भावे जैसे ऋचा शाम होता आधे है आधेय ऋचा में शाम आरूढ़ होकर जाता है ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में अग्नि है पृथ्वी आधार अग्नि है आधेय अग्नि पृथ्वी में आधार आधेय भाव उसमें गमक दिखाते है तस्माचिव तस्मा अतएव तो कारण ऋचि अधूढ़ में शाम गियम शाम गई अभी भी सामगान करने वाले दीचा में आरूढ़ करके शाम करते करते तो अग्नि में आधराधिभाव हुआ यथा रिक न अत्यंत भिन्ने तथा ये तो पृथ्वी अग्नि रिक और शाम अत्यंत भिन्न नहीं है शाम को जैसे पट तंतु से अत्यंत भिन्न नहीं है तंतु साम नहीं। में आश्रित है शाम से अत्यंत भिन्न नहीं में आरुभा जाता है अन्य परस्पर भिन्न नहीं तथा इस तो प्रकार नहीं है अत्यंत भेदाभाव प्रश्न पूर्वक प्रकट पृथ्वी और अग्नि में दोनों में भेद नहीं है अत्यंत भेद का अभाव है इसको स्पष्ट करते प्रश्न करेगे प्रश्न पूर्वक कथम ये प्रश्न हुआ, वाला उत्तर यमे अम, साम नाम और दस और साम के अर्ध है सा, है अम। सा, अम, पृथ्वी शब्द सामनाध शब्दवाच्यामृिवी शर्मांग सह प्रयोगा ऋग सामेर अभ्यचारा अत्यंत भेद एक साथ प्रयोग होते हैं, और नहीं परस्पर जी तो साम के साथ गान किया जाएगा अत्यंत नहीं एक एक है तथा पृथ्वीअ् एक एक शब्दवाच्यम शब्दवाच्य हैत्यंत भिन्नता नहीं है तयर तो अत्यंत भेदाभावे फलित पृथ्वी इमे पृथिवी सामनाध शब्दवाच्य इतराधश्दवाच्यो अग्नि और एक अमर वो हो गया अग्नि पृथ्वी अग्नि पृथ्वीअग्निवय द्वन मिलकर के सामे के सामिक शब्दाधेय आपन्नम मिलकर के साम शब्द का अर्थ हुआ सा साम तस्म नान्यूनम भिन्नम परस्पर भिन्न नहीं पृथ्वी अग्निदय नित्य संस्थित रेक सामन इव रीको साम से नित्य है, है। पृथ्वी अग्नि प्रकार एक निष्पन्न तस्वीर सा शब्दवाच्याद से क्यों कह स्त्री स्त्रीलिंग अस्त्रिंग में सा शब्द प्रयोग होता है पुलिंग से द्रष्टव्य पक्षांतरम उत्थप्य अंगीकर अन्य पक्ष आरंभ करके कहते हैं पृथ्वी अग्नि साम पृथ्वीअग्निदृष्टि विधान इमे अग्नि रम केचित कोई कहते हैं साम के अक्षर सा और अम इस अक्षर में पृथ्वी अग्नि दृष्टि करने के लिए साम के अक्षर सा अक्षर में पृथ्वी दृष्टि करने है। अमो अक्षर में अग्नि दृष्टि करने है ऐसे विधान करने के लिए सा अग्नि अम यम एव सा अग्निम ऐसे कहा गया ऐसे कोई कहते ये भी ठीक है ऐसे भी उपासना करे अंगी कवि कहा अंतरिक्ष में वृग वायु शाम अंतरिक्ष हो गया रिछ वायु हो गया साम, अंतरिक्ष में वायु है तदे तद श्याम ऋचि ये सब समय बराबरे है ऋषा में आरूल है सामो तस्मा ऋचियम शाम गान किया जाता है इधानीमी इना, अंतरिक्ष में सायु रम तब सामो इसी प्रकार साम का एक देश सांतरिक्ष अम है वायु दोनों मिल करके सामो सदवाच्य सा तृतीय है आदित्य देउरे वरी आदित्य शाम साम है तदेत साम।, साम होता है इसलिए साम किया जाता है देव हो गया सा आदित्य हो गया मु दोनों मिलकर के अंतरिष में ऋग वायु शाम इत्यादि पूर्ववत एक ही प्रकार अर्थ है नक्षत्राणी ऋग चंद्रमा श्याम तदेत नक्षत्र हो गया चंद्र हो गया ऋच मैं इसलिए ऋचि अद्यूढ़ नक्षत्राणी सामकर कथम पुनः नक्षत्रपर्याय तदैते तमी वाक्यम नक्षत्रे तदेत अद्यूढ़ स्याम नक्षत्रीचा में चंद्रमा रूप सामो ये कैसे कहते हैं नहीं ही नक्षत्र चंद्रमा स्थिति नक्षत्रा में तो चंद्रमा स्थित नहीं है अतः अधिपतिस चंद्रमा अतः साम अधिपति, अधिपति चंद्रमा हमसे अधिपति उनके ऊपर है इसलिए साम हुआ नक्षत्र आधिपत्या तदपर भागे न चंद्रमा स्थिति अतः श्रद्धार्थ नक्षत्र के अधिपति होने से आधिपत्य चंद्रमा में उसके ऊपर विभाग में स्थित है इसलिए उसको सामो शब्द से कहा गया नक्षत्र सहितम सहित चंद्रमा सम परामर्शम स नक्षत्राणी सान्द्रमा तो भाष्य में नक्षत्राणिपति चंद्रमा अत सामो सामो कण से नक्षत्र सहित तो चंद्रमा को मिला करके सामो नक्षत्र चंद्रमा ही दोनों मिलकर क्योंकि एक जैसे सा नक्षत्र अम है चंद्रमा दोनों मिलकर के चंद्रमा है साम है नक्षत्र सहित चंद्रमा सुमर्शु साम नक्षत्र चंद्रमा मिलकर के साम है अंगोपासनानि का उत्तरा ये सब अंगोपासना कहे गयी तादीघ उपासना उसी प्रकार अंगोपासना दूसरे अग्न्य कहते हैं अथ यदत आदित्य से शुक्ल भा आदित्य में शुक्ल प्रकाश है शिकीलम पर कृष्ण नीलम अत्यंत कृष्ण है तत्म तदैतत्याम ऋचि दुढ़म श्याम यह जो नील कृष्ण है इसे ऋचा में शुक्ल भाप में आरूढ़ है श्याम तस्मादि दूढ़म श्याम गान जाता है में अथ यदतद शुक्ल भा शुक्ला शुक्ल्ति प्रकाश यदा सादी नीलम पर कृष्ण पर अत्य पतिशयन का आदि मंडलात्मनों शुक्ल शुक्ल दृश्यतेचि तुष्टीकर्त अमी आदित्य के शुक्ल रूप दृष्टि है, कर्मांग ऋचा संस्कार करने के लिए तदेव रूपम विसिन्नि भा शुक्ल भा शुक्ला शुक्लादिपति शुक्ला दृष्टि कर्ण ऋचा में ऋचि यथा पूि ऋचा में आदित्य के शुक्ल रूप दृष्टि कर्ण तथा शाम श्याम में कृष्ण दृष्टि कर्ण आदित्य के पर कृष्ण वक्ष्यम दृष्टिअनुअ अथ यदादित्य नीर पर शंका करते आदित्य कृष्णूपक न आदि शौकलवत अनतिशय का नस्भूय तत्र आदित्य में शुक्ल अनुभव होता है कृष्णम पर कृष्ण अत्यकृ अतिरतिशय का अनुभूय शेष तत्रह होता है कृष्ण रूपित में तब् एक सामान सृष्टि अत्यंत समाहित जिसकी दृष्टि वही देख सकता है है शास्त्र संस्कृत समाहित करते शास्त्र से शुद्ध ये आदित्य निवृत्ति का वो देख सकता है तथा से तदृष्टि सृष्टि ऐसी कृष्ण दृष्टि सामने करनी चाहिए अथ यदेव एतद इत्यादि तात्पर्य महा अर्थ यदेव आदित्य श्री मंत्र है उसका तात्पर्य कहते है तेवते भाषुक्ल कृष्ण सा चमच शाम ये जो प्रकाश है शुक्ल कृष्ण दोनों है ये सा और अम मिल करके साम हो गया भाष्य मंत्र में अतः यदेव ये आदित्यस्य से शुक्ल भाव सा शुक्ल भाव हो गया सा उसमें जो नीलक पर कृष्ण है वो अम है या नीलम पर कृष्ण तद अम दोनों रूप मिल करके तत्म अथा यह अंतरादित्य हिरण्य पुरुषः आदित्य के अंदर हिरण्य सदृश चमकेला पुरुष है स्वयं प्रकाश पुरुष दृश्यते तो ही दृश्यते जो कहा ऐसे ही समाहित दृष्टि होने पर उपासकों हो को हिरण्य श्म हिरण्य जैसे उसका शमशुषाइय हिरण्य भी चम के चमकेला है आ प्रणख सर्व सुवर्ण है प्रणख न से लेकरण जैसे चम इसके ऊपर ये मंत्र के ऊपर विचार आया ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय प्रथम पाद में विचार आया इसके ये क्या है हिरणमय पुरुष क्या है तो कृष्ण से ब्रह्म ही है ये वाक्य का ब्रह्म में समन्वय आगे भी आया टीका में अंगोपासना समाप्य अनंतरम दैविकी आधिदेविकी प्रधानोपासना विवक्ष उपास्य स्वरूप उपन यहाँ तक उपासना कहेंगे <क्ष़िए> प्रधान उपासना भी करना है आधिदेवी दैविकी प्रधान उपासना आधिदेवी दैविकी और अध्यात्म में आगे कहेंगे उपासना भी करने के लिए पहले उपास्य के स्वरूप कथन करते अथ ये सो अंतर आदित्य उसका अर्थ आदित्य शर मध्य आदित्य के मंदर हिणमय हिण्यमय जैसे सदृश ठीक हिणमय पदम उपाथम व्याख्या मंत्र में था हिणमय पुरुष हिरणमय पुरुषों को हिरणमय उपमा के लिए से व्याख्या करते हैं हिरण्य विकार में वो अत्र विवोक्ष हिरण्य से विकार से विकार अर्थन मयट होकर के हिरणमय इससे हिरण्य के लोप हो जाता दांडी नायन हस्त नायन आश्रवण के सूत्र है व्याकरण में हिरण्यमय के हिरण्य हो गया तो हिरण्यमय हिरण्य विकार अर्थन ही करके उसके शब्द से क्यों अर्थ करते हैं? ऐसा से भाष्य में कहा गया नहीं सुवर्ण विकार देवस्य से संभव थी आदित्य जो देव है वो सुवर्ण का कार्य ऐसा नहीं हुआ टीका तो में अहत पाप असंभव साध्य में रिक्षण पाप के रिक्ण पर्व और अपहत पाप में अपहतम पाप यप जिसे नष्ट हो गया पाप रहित तो शुद्ध है पाप की जहाँ प्राप्ति है वहाँ पाप का निषेध करना होता है यदि सुवर्ण का कार्य कहेंगे जड़ है उसे पाप की प्राप्ति ही नहीं तो अपहत पाप में कह करके पाप रहित तो कहना व्यर्थ हो जाएगा अप्राप्त में निषेध नहीं होता है जहाँ पाप का पाप की प्राप्ति हो वहाँ निषेध करे तो सार्थक है निषेधा इसलिए यहाँ हिरण्य विकार नहीं लेना हिरण्य विकार जैसे सौवर्ण्य जैसे चमकेला लेना टीका में अपहृत पाप में तो असंभव हम साधय थी सुवर्ण में अपहृत पाप में क्यों नहीं होगा नहीं सौवर्ण अचेतन है पापमादि प्राप्ति रखती ये न प्रति सिद्धियत सुवर्ण का विकार सौवर्ण है अचेतन है उसे पाप पुण्य की प्राप्ति ही नहीं जिसे उसके प्रतिषेध किया जाए इसलिए प्रतिषेध सामर्थ्या हिरणमय का अर्थ हिरणमय शब्द सर स लेना पापमादि इत्यादि पदम तत्कार्य संग्र्थम पाप पाप के कार्य सुवर्ण प्राप्त नहीं है किंच चक्ष उपास्य पुरुष सुवर्ण विकार सग्रहणार्थ आगे भी चक्षु में उपास्य अभी तो ये आधिदेव को उपासना है आदित्य मंडल में आगे आध्यात्म उपासना में चक्षु के अंदर उपास्य भी कहीं कहेंगे वहां तो तो भी हिरण्य कहेंगे किन्तु सुवर्ण भी कार्य तो स्वग्रहणा की चक्षु में सुवर्ण कार्य नहीं दिखता है इसलिए गौण में व हिरणमय पदम हिरणमय सदृश में लक्षण जिसे सिंह मानव लड़का को सिंह शब्द से कहा वो गौण है सिंह सदृश है इसी प्रकार हिरण में सदृश है चाक्षु से च्रहणा चक्षु में भी हिरण में हिरण्य का कार्य नहीं लिखता है ठीक है नापि आतिदेशिकम तदग्रहणम वहाँ आतिदेशिक ग्रहण तथा ऋग शाम के स्नता दिनाद निरोधात ये भी ऋग शाम का पर्व कहा गया है तो उसके सदृश हे ग्रहण करना नहीं तो अपिपर्वत्व आदि उसमें नहीं होगा तस्त गय पदम उपसमय पद जिसे आदित्य में इसे नक्षत्र में गौण है अत लुप्त उपमय हिरणमय शब्दों ज्योतिर्मय तथ लुप्ता उपमा लुप्ता में जो खंडित न्यून पदा है उपमा जिसका न्यून उपमा है हिरण में हिरण्य अर्थात हिरण्य के जैसे प्रकाश में है टीका में हिरण्य स्मश्रु इत्यादि विशेषण स्वी हिरण्य स्मश्रु उसके दाढ़ी मोच हिरण्य जैसे कहा तो वहां भी गौ न लेना उत्तरे भी समाना योजना उसके सदृश चमकेला है यह अर्थ करना नु आदित्यादिमंडल पुरुष न स्थित दृश्यते त्र पुरुष का हिरणवय पुरुष भाष्य में पुरुष है पुरुष येनाथ पुरवास्व न आत्म न जगत इति पुरुष है देह में रहता है अथवा तो अपने स्वरूप से सारा जगत को पूर्ण कर देता है इसलिए पुरुष का तो इसके कहा आदित्य के अंदर कहीं पुरुष का हमको दिखता नहीं पुरुष संकाहने पर कहते निवृत चक्ष समाहित चेतो उनके दर जिनकी है है। जिनकी भी ब्रह्मचर्यादि साधन आपेक्षते जिनकी चक्षु निवृत्त बाह्य विशेष चित्त समाहित है ब्रह्मचर्यादि साधन सापेक्ष है तभी वो आदित्य में ऐसे पुरुष दृश्यते। विशिष्ट अधिकारी नाम आदित्य पुरुष दर्शन उपादय ऐसे विशिष्ट अधिकारी हो आदित्य पुरुष का ज्ञान उनको होगा से ब्रह्मचूर्यादि साधन सा तेजस्वी शुकय कृष्णाशिव तेजस्वी पर भी दाढ़ी डाढ़ी बाल काला होंगे इसलिए कहा कि नहीं विष्णसी हिण्य हिण्य केशव प्रकाश चमकील ज्योतिर्मयानी अमशी के, के दाढ़ीमुच बाल भी प्रकाश हे जम के लिए। आ नकाग्रम। भारुप सुवर्ण विशेषण अक्षिणोर सुवर्ण तप्य प्रत्यय सब जुवर्ण चक्षु भी सुवर्ण हो जाएगा इसे हम से कहते तस्य यथा तस्थाप्या पुंडरीकक्षिणी उदिते पापमभ्य पापमभ्यो तथा तम सर्वे कप्यासम उदित पापमे कप्या पश्चात भाग जिससे बैठता है लाल है उसके समान जो पुंडरी कमल पुष्प है कमल पुंडरीकम एव अक्षिऐसे आदित्य पुरुष का चक्षु चक्षुषा है कुंडरिकल जैसे कमली जैसे लाल तसे उदिते नाम उसका उद नाम आदित्य मंडल पुरुष है उसका नाम है उत सर्वेभ्य पाप्य उदित पाप से रहित उदगत है उदित उदित उदित उदित हर्वभ्य पापम यह गंभी जो ऐसे उपासना करता है स्व पाप से उद्गत रहित हो जाता है हे भाष्य में ते चु विशेष में प्रश्नपूर्वक विषद स्पष्टीकरण करते प्रश्न कर यथा कपेरास तथा टीका कप्यासवद्यवस्थित पुंडरीकम्, कप्याश के सामने स्थिति कमल लाल, तथा तस्क्षि तो योजना इस प्रकार उसकी उसके अक्ष आस शब्द निष्पत्ति प्रकार सूचय आस के मनेगा आसेवेशय आस अनेस आस उपवेशन धातु उसे घर्थ में शब्द सेवक्षित विवक्षित कपिप कपि के पीछे पिछे साठता है तसे तर्णत स्फुट ये न उपति ये कर्ण व कपिप ये न उपतिपति कौन है कपि ये कपि का उसके साथ होने का विराम कर देना कपिही जो दिया है ये न उपिशति के साथ कपि स कपि पृष्ठांत कप्यास इति से यह न उप विशति कपिही स कपि पृष्ठांत कप्यास इतने अंश इस वाक्य के साथ जोड़ना कपि पृष्ठांत यह न उपविशति ये न उपविशति के, के आगे ये न उपविशति कपिही सक पृष्ठांत कप्यासे इतने अंश जोड़कर अर्थ करना लेकिन क्या नहीं इसे मिला करके अर्थ करना येन उपति कपि स कपृांत कप्यास पदाथ मुक्त वाक्या कप्यास कर दिया अभी वाक कप्यास पुंडरीक अत्यंत अस्य देवस्य अक्षिणी कप्याशि के समान जे पुंडरीक पुंडरिकमले ऐसे कमल जैसे अत्यंत तेजस्वी उसका देवस्य से अक्षिणी आदित्य तो मंडल स्थित देश परमात्मा की चक्षु टीका निहिन निहीन उपमा देव से चक्षुशी व्यवदिष्टता देव के चक्षु कहानी के लिए एक कव्यास नाम लिया कवि के पीछे भाव ये निकृष्ट उपमा है परमात्मा की चक्षु के लिए निकृष्ट उपमान देने से तय निहीन तुम। तो चक्षु भी निहिन हो जाएगा व्यापिष्ट अनुसार इतने आशंका करने से कहते नहीं उपमित तो उपमान नहीन उपमा ये उपमित तो उपमा साक्षात कप्या नहीं कहा कप्या पुंडरी के कमल ऐसे कमल जैसे उसके चक्ष पहले कप्यास से उपमित हो गया कमल कमल को उपमान देकर कमल के सदस्य उसके चक्षु हुई उपमित उपमान होने से कप्यास से उपमित हो गया कमल कमल से उपमियते कमल उपमान उपमेयतेमल उपमान होने से निन नहीं हुआ न निनोपमा साक्षु तो निकुष्ट दृष्टान है कपयास जैसे पीछे भाग ऐसा जो पुण्डरी कमल है लाल कमल उसके समान उसके चक्ष उपमित उपमान होने से हीनोपमान टीका ही। में कप्यास न उपमितम पुंडरिकम कप्यास उपमित हो गया पुण्डरी पुण्डरी से उपमान से उपमित हो गया चक्षु तेन उपमान उपमित्व चक्षुस्त न निही नपमा न प्रवृत्म निहीन सकु में निहीन उपमा के कारण निशा नहीं है यथोत आदित्य पुरुषति आदित्य मीन जो पुरुष है तो आदित्य पुरुष आदित्य अभिमानी पुरुष जीव होगा इसकी व्यावृत्ति करने के लिए उसका नाम कथन करते गुण विशिष्ट से गौणम इदम नाम उदित ऐसे जो गुण विश्व चमकेला है प्रकाशमानूप है उसका नाम है गौण नाम है ऊत ऊत ऐसा नहीं नाम गौण्व शंका द्वारा थी। ये नाम, नाम गौण है शंका करके स्पष्ट करते कथम गौण्व ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर स देव दर्वभ्य पाप उदित पापम कह पापम सह तत्कार पाप के साथ पाप के कार्य से रहित रहते न तो पापमोदय सर्व पाप कार्य पाप नहीं रहेगा पाप से रहित कैसे होगा पाप का कार्य तो है कार्य भजती कार्यभाग ऐसा संक्रमण से कहते नहीं पाप मना सह तत्कारि पाप के साथ कार्य से रहित है न तो पाप है न तो पाप का कार्य है आदित्य क्षेत्रों सर्व पाप महोदय संभवती आदित्य क्षेत्र क्षेत्र जीव आदित्य में जो जीव है आदित्य अभिमानी उससे सर्व पाप मोदय पाप रहित तो हो जाएगा क्योंकि श्रुति में कहा गया न वे, वे देवान पापम देवताओं को पाप प्राप्त नहीं होता है परमात्मा विषय वाक्य से समुद्र परमात्मा को विषय करने वाले वाक्य से सही। यहाँ जो आदित्य मंडल पुरुष कहा गया ये ब्रह्मा है परमात्मा है ये ब्रह्म सूत्र में विचार करके निश्चय किया गया ये वाक्य से उदाहरण देते हैं, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वक्ति आगे कहेंगे जो आत्मा अपहत पापमा है पाप रहित शुद्ध तो ब्रह्म ही है उदित उदगत वो उपसर्ग मीन धातु से निष्ठा करे के इत कामा साम कहे उतार्थ योग अर्थ शर्थ पाप रहित होने से उत नाम हुआ पाप से उदगत रहित इसलिए उत नाम हुआ उपास्यम उपन्यस्य उपन्या उपास्य परमात्मा उसका कथन करके तद उपासनम इधानी उसका उपासन कथन करते फल के साथ तम एवं गुण संपन्नम उन्नामान यथोत्तन यो वेद एवं गुण जो चमकेला स्वयं प्रकाशमान रूपे सारा शरीर ऐसे गुण उत्नाम उतनाम वाले परमात्मा को यथोत्तन प्रकार यो वेद ऐसे गुण विशिष्ट थे न उपासना करता है थि एवे उदेति का उद्गछति उद सर्वे पापम भ्य पाप से ऊपर उठ जाता है पाप रहित तो हो जाता है यथोत्तन प्रकार टीकाने उतना संबंध इसी प्रकार उत नाम परमात्मा को उपासना करता है स्वयं रूप से ह वाई अवधारणा निपात मंत्र में उदेति ह वही सर्वे पापम भ्यवेद हा वही ये जो है निपात है अवधारणार्थ एवं कार्य में उदय अव रहित हो जाता है उसके उदयते उद्गत होता ही यथोक् प्रकार संबंध कथम परसन अपेक्षायान उद्गिते सम्पाद्य दर्शयती ये परमात्मा का उपासना है उदगीत आदित्य मंडल परमात्मा दृष्टि कर के उपासना करनी है कैसे उपासना है ऐसा अपेक्षा पर, पर उसका उत्तर देते उदगित सम्पाद्य उदगित में उसके संपादन संपन्न करके दृष्टि करके चिंतन करना तेव आदित्य दिनामी वीवचित वही उद्गी है देव से परमात्मा आदित्य आदि नामी व जैसे पहले आदित्य आदि दृष्टि करके उदगित का उपासना कहा गया था इसी प्रकार यहाँ परमात्मा दृष्टि करके ही तथा उदीत का उपासना तथा उसी परमात्मा जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है रिक और शाम दो पर्व है पक्ष दो अवेवे तस्मात उद्गित इसलिए उदगित हुआ रिक शामिल करके तस्मात तो उद्घाता ए गाता इसलिए उसका नाम उद्गात हुआ उदगित क्योंकि एतः सही गाता है ये परमात्मा के ही गान करता है उतनाम को परमात्मा उद गाता है परमात्मा उसके ही गान करता है इसलिए उदगाता नाम हुआ एत सही गाता है क्योंकि जो उद्गान करते हैं परमात्मा के ही गान करते है समुषमाच परांचा चेष्टे देव कामान चेचि चे आदित्य मंडल पुरुष अमुषमाद परा आदित्य मंडल से ऊपर जितने लोगान चेव उनके ईश्वर शासन कहे देव कामना देवताओं को जो काम कामना है वो सब के लिए अधिपति है आदित्य मंडल से पुरुष ये अधिदेवतम या अधिदेव उपासना हुआ आगे अध्यात्म उपासना करेगी चक्ष में यहाँ यहाँ जो कप्यारी के विषय करे आदित्य मंडल पुरुष कहा गया ये पर ब्रह्म ही है ऐसा ब्रह्म में विचार करके निश्चय किया गया ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय प्रथम पाद में सप्तम से बीस सत्र में आ गया भाष्य में तभीतत्व देवस्या आदि इदिनावित आदि जैसे उद्गी तरह रीक्ष सामच गे स्नौ पृथ्वी आदि उक्त लक्षण पर्वणि जैसे पृथ्वी और अग्नि कह करके पर्व कहा गया था इसी प्रकार ठीक है यथा आदित्यादीना उदगीते सम्पाद्योपासनम विवक्ष्य थे उद्गीत में आदित्य प्राण दृष्टि करे उपासन पर कहा उसी प्रकार परमात्मन भी तथा सम्पाद्य विवक्षित हुआ उद्गित में परमात्मा ब्रह्म दृष्टि कर उपासन करना है त्म आ सर्वऋक्सात्मत्व सर्वरी साम रूप है तस् इत्यादि मंडलावच्छिन्न से पुरुष से कथम ऋगा जो आदित्य मंडल में अवच्छिन्न पुरुष है उसका ऋख और शाम कैसे पर्व होगा अवय कैसे होगा इत्यासंख्या है ही देवा। सर्वात्म सर्वात्मा सर... ही देव वो मंडलावचेद पर स्वारस्य सर्वात्म परमात्मा स्वभाव सर्वात्मक वास्तव आध्याय मंडलावेदार आध्यान ध्यान समता चिंतन करने के लिए मंडलाव छेद कहा गया वस्तु तो सर्वव्यापक उपपन्नमिस्तम इसे ऋगा ने ने गेसना, गेसना ने रीक है उनका पर्व तत्र तेतम उपय पृथ्वीअ्षण परापर लोक कामेश्व कामे जो आदित्य मंडल में है उसके ऊपर काम देव कामना और चक्षु आध्यात्म कहेंगे चक्षु में स्थित है वो भी अन्य सब मनुष्य कहेंगे परापर लोक काम स्थित आदित्य के ऊपर नीचे जितने लोक काम है सबका शासक होने से पृथ्वी पृथ्वी अग्नि अग्नि पृथ्वीअ्निरी पृथ्वीअ्नि रीक्षा मे परमात्मा है, तो है। सर्वात्म साधयटी सर्व सबका कारण होने से सर्वात्मक है सर्व का सर्वात्म ऋगा सर्व का कारण हो सर्वात्मक सर्वात्मक ऋख साम पृथ्वी अग्नि उसके पर्व है वाक्य में उद्घान उदाता इसलिए परमात्मा उद्गित है ऋख समाधि उसका पर्व होने से उद्गित है तस्मा यतः यतः एवं उन्ना चा ऋक्ष सामश तस्माष्ण प्राप्त उच्यते परेण उन्नाम हो गया परमात्मा असु ऋक्ष साम गिरमुस्क पर्व हुआ तस्माष्ण प्राप्त ऋक्ष गेस्न पर्व होने के कारण ये प्राप्त उदीत उदीत उसके परमात्मा को उदगित शब्द से कहा गया है परोक्षेण परोक्ष से क्यों कहते हैं परोक्ष प्रिय देवस्थ परोक्ष नाम प्रिय होता है देव को अपने परमात्मा को तस्मादी उद्घित टीका में प्राप्त सती तस्माद उद्गित अन्य वाक्य न सर्वात्मक है इसलिए उद्गित वाक्य के द्वारा उद्गितत्व परोक्षण नामना देव से परमात्मा को उदगी कहते हैं परोक्ष नाम से परोक्ष नाम न ना देव्यपद्य परमात्मा का व्यपदय से परोक्ष नाम से क्यों करते है परोक्ष प्रिय वही देवा प्रत्यक्ष द्वीश्यंतर आसुत्य परोक्ष प्रिय उनके प्रत्यक्ष नाम लेने से द्वेष करते हैं जो पूज्य उनका ऐसे प्रत्यक्ष नाम नहीं लेते परोक्ष नाम से कहते पहले आया था परोक्ष प्रिय देवस्य देवस्थ तस्मत उदगत उन्नामत्व देवस् उदाह उदात तो प्रसिद्धि प्रमाणी उत, उत नाम जो देव परमात्मा उत नाम के होने से उद्घाता को जो उद्गाता शब्द से कहते हैं प्रसिद्धि उद्घात है क्यों क्योंकि ऊत का परमात्मा का गान करता है इसलिए उद्गाता है गाता गान करने वाला ऊत उत उत परमात्मा का ही गान करता है इसलिए उद्गाता है उसमें जो गात, उद्गात्र से प्रसिद्ध भी प्रमाण है क्योंकि परमात्मा उत है तेव तस्मा उद, उदम गायती उद्घाता उत उत्मा के गान करता है उद्गाता उद्घाटन तत्शबदार्थम तस स्फुटी तस्मा जो तत्मा यथोत उम गाता उतनाम वाले परमात्मा का गान करने वाला असु अतो युक्त उदगाता नाम प्रसिद्धि उद्गातु उदगातुक्ता उद्घाटक नाम प्रसिद्ध उद्गाता का जो नाम है उद्गाता ये युक्त है ठीक है क्योंकि परमात्मा की गान करता है ठीक है प्रकृत से उन्नाम देवनाद श्रद्धा उत नाम का परमात्मा करने से उदात उद्घात नाम प्रसिद्ध युक्त सर्व पाप सर्वपोदय लिंगा अन्यत्र परमात्मा इति तमवाद आदिगत पर हेत सर्वरहित लिंग अन्यत्र ज्ञापक सर्व कहीं भी सर्व पाप सर्वपरहित नहीं होता है परमात्मा है आदितागत परेतंध स यमनाले उत ना ये चमूष्मादिथ परा लोका पराग अंचनाथ ऊर्ज्वा ऊपर जो लोक है तेम लोका न ऊपर जितने लोक का शासन है इष्ट न केवल इसी तृत्व केवल के उनका शासन करने वाला नहीं च सदाधार उनका धारण भी करता है सदाधार पृथ्वी पृथ्वीम उत इमा इत्यादि मंत्र बनाथ पृथ्वी दया सबको धारण करता है देव काम आदित्यादर तु तो लोकेश अधिष्ठाता ये देवा आदित्य के ऊपर जितने लोक है उसमें जो रहने वाले देवा है तेम काम देव कामना भाष्य में कहा किंच देव कामना आदित्य के ऊपर जो लोक है उसमें रहने वाले देव उनका काम काम्यम फल विशेष काम काम्य काम कामना के विषय तेम चे उनका भी ईश्वर है देव कामानश्यमित अधिदतम ठीक है न ही निरंकुशम लोक काम श्री परस्माद अन्यत्र संभवती लोक और काम के ईश्वर है धारण करने वाला ये परमात्मा ही होगा परमात्मा से अन्यत्र कोई नहीं संभव नहीं क्योंकि परमात्मा को कहा सर्वेश्वर है श्रुते है यही सर्वेश्वर ही है इसलिए यहाँ जो आदित्य मंडल पुरुष कहकर के लोक कामान देव कामान चेष्टे ये जो कहा गया लोक देव का शासक ये परमात्मा है ये लिंग है यहाँ पर कहे तिदतम भाष्य में देवता विषय देव से उदगत से उदगित देव परमात्मा है उदगित देव उनका देवता विषय स्वरूप कहा गया ऐसे चिंतन करने के लिए आगे अध्यात्म उपासना कहेंगे ओम आयन तुम वाप्राण शिक्षुश्रोत्रमत बल सर्वाम ब्रह्मषद महं ब्रह्म निराकु महम निराकोद निराकरण निराकरणमेस्त्म निरते य उपनिष्स धर्मस्ते मई सन्त ते मई सन्त